बाकी है पास से बद्ध पशु है इसलिए पशुपति तेरे को नवी समझ में आ रहा है पाशुपता पाशुपति दर्शन है पशुपति कैसे पाशुपतम दर्शन तो इसने कहते कि देखो कि ये सब क्या है ऐसे मानने वाले वो अविवेकी नवि इस बात को पहले कहा भी हूँ उपाय स्वावताराया तो तीसरे प्रकरण का पंद्रवी कार्य काम यह बात कहा गया था तीन पंद्रह स्वावतारा इत्यादि वहाँ श्लोक स्पष्ट ही कर दिया था अरे ये अभिवेकियों को मुख्य है लेकिन है तो अभिवेकी करने की इच्छा कर रहे हैं उन लोगों की बुद्धि को अद्वैत ब्रह्म अवतरित कराने के लिए ही यह बात कही गई है ये उन्होंने पर कहा था खा जा प्रसुता जातिषा न से दोष्यल्प भविष्य अजात पदार्थों तो की उपलब्धि उपलब्धात उपलब्धात बने दब्धि तो वर्णाश्रम वाले आचार दो निकट पर भी उसके वैसे ये नियम दी जो लोग अजातवाद से हट जाते हैं डर के मारे इसको छोड़ देते हैं ये अजातेश अजातवाद को तो सुन के त्रसित होते मने वृद्ध मेरा, वृद्ध निराशय कर लेते हैं ऐसे त्याग लेते हैं लेकिन फिर भी उनको भी जन्म का दोष नहीं लगेगा वो जिस जगत की जन्मारी तो जन्म आदि में आसक्ति किए हुए हैं, उस आसक्ति जन दोष उन पर लागू नहीं होता क्यों नहीं होगा क्योंकि वो वे भी तो कर रहे हैं क्यूँकी वो भले ही नीति नेति में पकड़ पा रहे है और जातवाद को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, है तो जातवाद वेदांत में तो है, में ही तो है ना जातवाद भी कल्पित जातवाद को लेकर तो वेदांत अभ्यास कर रहा है मांडव्यू को उसे निकाल दिया अपन लिस्ट में से नहीं हो देगा ये गड़बारा ऊपर शब्द है इसको नहीं पढ़ना है मेरे को समझ में नहीं आता निकाल के बगल में डाल देगा और क्या पढ़ेगा का, का तैत्री, तैत्री का को पड़ेगा ये नौ उसके लिए बड़ा मजा आएगा पढ़ने में ऐसे आदमी की बात कराए जब कथन किया है एक आदमित्री देव सत्या हटा देगा उसका नहीं पड़ेगा तो उसको नहीं देखिएगा उस तरफ हम मंत्रालय भी पन्ना पलट देंगे तो ऐसे जो है ना उनको भी जन्म का दोष नहीं क्योंकि वो इस लाइन में लगे हुए हैं, है जातवाद वाला वेदांत को पढ़ रहे हैं, उसका अभ्यास में लगे हुए हैं, भ्रष्टों है जन्म लेंगे दोबारा लेकिन इधर उनको संसार बंधन नहीं सताएगा कई दोष है भी होता तो अल्प दोषो की अल्पो भविष्य थी कई दोष अल्लाह मान ले तो अल्प ही है अल्प तो यही है पुनर्जन्म यह होगा जब तक अद्वैत अनुभूति नहीं कर पाएगा तब तक उसको पुनर्जन्म होते रहेगा कोई तीन जन्म माना कोई सात जन्म माना कोई जितना जन्म मान रहा मान ले। उतने जन्म के बाद अनुभूति हो जाएगा अजातवाद पकड़ में आएगी तब तक के लिए उसको बारम्बार जन्म होना योग भ्रष्ट रूप न जन्म बारम्बार होते रहेगा यही उसके लिए एक दोष ये एवं उपलम्भा समाचाराच अजात अजात वस्तु अस्थि वस्तु आत्मवियंती विरुद्ध उपलब्धादी से और समाचार आदि सेतु ऐसी घटभारी की उपलब्धि हो रही है मेरे लिए ही बनाया गया है ऐसा ग्रहण कर लिया उसने ऐसे वजह से अजाति वस्तु को लेकर के उसको बड़ा त्रास होता है ऐसे जो व्यक्ति अस्थि वस्तु वो कहता नहीं जगत है ऐसे मान कर के अद्वैत आत्मनोवी अद्वैत आत्ता से वो हट, हट गए, नि वृद्ध मार्ग चले जाते हैं अद्वैत आता छोड़ करके कहा जाएंगे द्वैत आत्ता में जाते हैं अर्थात द्वैतम्रति बदत को ग्रहण किए हुए ये प्रशिष्ठ शास्त्र है ये प्रशिक्षण पढ़ा रहे मेरे आचार्य गुरु है और तो मैं इसे पढ़ने वाला हूँ ऐसे पूरा त्रैत में उसका दिमाग आरूढ़ त्रिपुट्टी को लेकर के नाच है। वो सारे रहा है अतएव सारा व्यवस्था उसके अनुसार देखिए वे भले अजातवाद को त्याग रहे हैं लेकिन वेदांत से हटे नहीं है केवल अद्वैत से हटने भले वो केवल विशुद्ध अद्वैत को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। है वे नहीं कि वेदांत को छोड़ दिया नहीं बस श्रद्धावान पुरुष है श्रद्धान सन्मार्ग अवलंबनाम और सनमार्ग वो अवलंबन किए हुए हैं। सात्यकार, आहार सात्विक तत्व सात्विक दान सात्विक यज्ञ जो गीता वर्णन किया जा रहा है सत्र तो में अध्याय में उन सात्विक तत्वों को ही वो ग्रहण करके अपने जीवन में आचरण कर रहा है ऐसे को कहते हैं सन्मार्ग अवलंबी है ऐसा जो अनुभव करके ग्रहण कर रहा है तब कृत जो दोष है वह न सिद्धिम नो नोप जाति निश्चय कृत जो दोष है वो उन पर लागू नहीं होगा उन्हें प्राप्त नहीं होगा नी कल्याण कचिद दुर्गति भगवान ने निपिका स्मृत है शंकावर है ठीक है गीता अगर आप कह रहे हो आत्यंतिक पतन तो होगा नहीं उनका निंदा, अनुपपत्या निन्दातिया कशि दोषा क्यों किया उदर मंत्री ये द्वैतमें स मृत्यो मृत्यु भयंकर मृत्यु प्राप्त करेगा निंदा भी किया गया अनेकों जगहों पर को देखने वाले को क्या था? उनकी निंदा निंदा किया गया तो पर श्रुति क्यों कहते ठीक है उसके के आधार हम मान लेंगे कुछ दोष है थोड़ा सा कश्चित दोष लेख्य सम्यक दर्शन अप्राप्ति प्रयुक्तम गर्भवासा दोषम अभिन्न आदि ये ठीक है, है सम्यक दर्शन उसने अभी पाया नहीं वेदांत अभ्यास करते करते बेचारा जाए अभी चांदे प्रधान में लेटर पटर लेटर पटर कर रहा है मांडे के पकड़ में नहीं आ रही है उसको तो ठीक है कोई बात नहीं आखिर में लाइन में तो लगाए वेदांत का में है वो न्याय विमान सब क्यूँ नहीं है वो क्यूँ वो छोड़ दिया है न्याय विमान सां चार वाक बहुत जैन वो सब क्यूँ उनसे पार करके आ गया उसको टिकट कट गया वहां से उसने जो एंजॉय करनी थी सिनेमा देख लिया अब अगले सिनेमा में आ गया ना एक सिनेमा जैसे दूसरे सिनेमा थिएटर में नहीं जाते हैं है सब क्या दर्शन है ना दर्शन देख देखना एक सिनेमा देखा आपने पहले सबसे पहले आप लोगों ने चारवा का नामक सिनेमा को देखा है वहां सबको प्रमोशन मिल गया आपने कहा की बहुत, बहुत, बहुत बार देखी है चारवाको सिनेमा तो देख के तंग आ गई सिनेमा थिएटर से भी तंग आ गए कहाँ तक एक सिनेमा थिएटर में कब तक जाओ मन मुख जाता है चलो भाई वो नया सिनेमा थिएटर है कहा अरे जैन दर्शन सुना वाँ वाँ तैग नहीं भाई ये ही बेकार है उससे सुपर है। कौन बहुत उसमें भी पहले परिभाषिक दर्शन वादी हुए फिर सौदान्तिक दर्शन हुए फिर जो है शिक्षण विज्ञान वादी बने माध्यमिक बन गए फिर अंत में जो है शून्यवादी हो गयी अब आज अलग अलग अलग स्टैंडर्ड के थिएटर में करते करते करते आप जाकर नास्तिक दर्शन के साथ अब ए सी थियेटरों में पहुंच गए, गई आस्तिकवादी सर, इनमें पहुंचे, इनमें भी सिनेमा देखा आपने पहले शांति को देखा योग को देखा न्याय को देखा वैशिष्ट को देखा फिर बहुत कर्मकांड वगैरह, तब निमा देखने के बाद वेदांत में आए हो वेदांत में भी कई कंडीशन यहाँ पर अनेक थे बने हुए अंदर कम्पार्टमेंट एक तरफ टू टायर थ्री टायर नहीं होता ए में भी वैसे यहाँ है वेदांत में भी आप देखते ही अचिंत्य वेद से शुरू करो बस हुए है ना वो भी अचिंती भेदाव से शुरू करो नीचे से ऊपर चलते चलते जब द्वेता द्वेद तक पहुँच जाओगे द्वेता द्वे की ब्राह्मण वगैरह जैसे जन्म हुआ है ब्रह्म जगत हो गया है ब्रह्म जगत अलग है मैंने उत्पत्तिवाद कुछ विचार कर लिया आपने वहाँ तक पहुंचे हुए में से ज्यादा लोग हैं हम लोग जितने भी हैं अब रह गया अंतिम सीढ़ी रह गया कौन सा मांडपो को पछाना और बाकी और कुछ नहीं रह गया हम लोग तो सात थिएटर पास कर चुके जो अभी आप आग बच गए हैं इसे भी एक दो जाने वाले हैं। पूछ रहे हैं। थे हमको आप फ्री में पुस्तक मिलेगा जरूर चले जाना जरूर जाना जिसका लोभ ही है अधिकारी है द्वार है <laughs> और तुम्हारे तुम फ्री पुस्तक का लोभ है तुम हमसे पढ़ने के अधिकारी नहीं इसे तुम जाना चाहते जाओगे खुशी की बात नहीं और वो जो जाने वाले चले गए जो बच गए है तो समझो कि अंतिम क्षेत्र में है अभी या ये कुछ धक्के खाएंगे तो दो जन्म लगेगा मांडू कैसे थोड़े पछ जाए कि जन्म में बया मुश्किल है पचना इसमें भी धक्के खाने पड़ेंगे कई इसे कहते हैं वो जो गर्भवास दोष चाहे तीन जन्म मानत चाहे सात जन्म मानत जितना जन्म है पस तो उतरी ही बाकी रह गया है उसी को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा दोषो पीछे अल्पो भविष्य वही कह रहे हैं जाति दोषा जाती ब्रह्म दोषा ना सिर्फ सिद्धि यदि वो जन्म पछा लिया मान्य को जन्म कर दोष लगेगा ही नहीं भी के क्यों? के तो और यदि प्रवृत्त हो सकता है अजातवाद समझ में आ जाए अनुभूति आ जाए ब्रह्म का यदि कच्चित दोषों से माल नहीं हुई और कुछ दोष लगेगा ये समझते हो तो अल्प एवं भविष्य वो थोड़ा ही होगा क्या थोड़ा होगा सम्यक दर्शन अपृतिपति हेतु कहा सम्यक दर्शन की अनुभूति न करना जो दो हेतु के कारण से आप अवश्य ही नर्कपात आदि की अपेक्षा से अल्प है ये दोष ने कहा इसलिए दो चार जन्म लेना कोई खास दोष नहीं है मिलने दो चार जन्म क्याभूति तो हो ही जाएगी है नहीं इधर में तो गारंटी दे रहे हैं तो चिंता क्या है? लगे रहेंगे खुशी की बात है और क्या इतना खुशी की बात है ये इतना सर्टिफाई कर दिया कि जो लोग इसमें आप लोग लगे हो निश्चित रूप से एक दो जन्म के बाद में गारंटी हो जाएगा यदि इस जन्म में ना भी हो तो गारंटी होगा हैं गारंटी है आप मनुष्य बनोगे सभी आदमी और मनुष्य में भी आदमी ही बनोगे और आदमी में भी ब्राह्मण घर में जन्म लोगे ब्राह्मण घर में भी उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे जिस ब्राह्मण कुल में वंशत ही वेदांत का अध्यापन होता है चिंतन मनन होता है आप ऐसे माता पिता होंगे जो कि मान वेदांत से दीक्षित होंगे और स्वाभाविक रूप से ऐसे घरों में भगवान जन्म आपको देते ये गारंटी है ये घबराओ मन जावृत बनूंगा नहीं नहीं आदमी ही बोलोगे चिंता न कर गारंटी है और शूद्र नहीं बनोगे भी गारंटी है बनोगे तो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य ही आओगे निर्भर का अभ्यास कितनी है जितनी तीव्र अभ्यास करोगे उतनी उत्कृष्ट कुल में उत्कृष्ट माता पिता के घर में जब जन्म से ही आपके का संस्कार मदा वसा जैसे माँ हो जाएगी जा जन्म से ही आपका वेदांत तो प्रदेश देने वाली बन जाए, वो जो जा ऐसी कोई अच्छा इसी शरीर के साथ देख लो हुआ है पिता राम से दीक्षित माता शिवान जी महाराज से दीक्षित कोई तो साधारण है दोनों पुरुष ऐसे घर में और घर के अंदर नित्य सत्संग होता था तीसरा मंजिल संतों के लिए ही था जन्म से ही सुने गर्भ में रहते हैं ही सुनते आए हुए हैं मिल जाएगा जन्म ऐसी बात नहीं है तो अगले जन्म से उत्कृष्ट मिल जाएगा तेरी जन्म होगा तो इससे उत्कृष्ट मिलेगा तो वो भी सौभाग्य से होता है उसके लिए वही है कि तीव्र अभ्यास की अपेक्षा आ सकते निरंतर वेदांत चिंता करने वाले को गर्भवास काल में ही वेदांत श्रवण करने को वो बच जाए जब ऐसा आ है तो संस्कार वास्तव स्त्र की बनती जाती है अब फिर भी देखो आश्चर्य है। दीक्षित दोनों मंत्र दीक्षा लिए हैं और है इनके संप्रदाय में थे द्वैज संप्रदाय आश्चर्य पोस्ट ऑफिस मारते थे हमसे भी लगवाए हमने भी मारा है पूरी ये ना व्यवहार तो आश्चर्य हम देखते थे उनके जीवन में प्रैक्टिकल था और शक्ति के पुजारी श्री के श्रीयंत्र की उपासना करते थे उपासना तो श्रीयंत्र की कर रहे हैं देवी का और बाहर से कृष्ण भगवान की आरती उतार रहे हैं बने हुए हैं और दीक्षित होंगे, तो पूरा लक्षण जो अंत शाक्त भविष्य व्यवहार में सदाचरे वो माता पिता में था जब विद्वान के स्वरूप के वर्णन किया गया है तो इस प्रकार को की कोई असंभव की कल्पना है तो अपने अनुभव ही है खुद का अपने अनुभव में बता तो इसलिए ये सब जो कह रहे हैं शास्त्रकार वो कही न कहीं ना कहीं आपको अनुभव में दिखाई देता है बोले आपको अब नहीं है तो अगला दिन गारंटी लिख ले कहना है यहाँ पर अल्प दोष है गर्भवास गर आदि और कुछ नहीं है उपलम्बा समाचार आत्म माया हस्ती छते उपलम्बा समाचार आत्ते उपलम्बा समाचार आत्म सपन में आप क्या देख रहे हैं माया में हाथी को आपने देखा है कैसे आपने कह दिया वहां पर भी क्या हो रहा था उपलब्धि हो रही थी और वहां पर भी अपने, अपने, उस अपने में जो शरीर जिस प्रकार तो वहाँ का जैसा शरीर होगा जैसा जन्म मानोगे वैसे कर्म कांड पूजा पाठ सब कुछ करोगे तो वहाँ भी घटबादी की उपलब्धि हो रहा है हाथी आदि की उपलब्धि वहां भी समय आचरण हो रहा है प्रकार उपलम्बाद समाचार आदि अस्थि वस्तु तो स्वच्छ उसी प्रकार से जिस वस्तु को अस्थि कह रहे हो ये भी माया हस्ती के समान है समझो जिस प्रकार और के कारण माया जनित हाथी को हाथी ही कहा जाता है जब माया जनित है फिर भी आप हाथी कहते हो उसको और सगल व्यवहार भी करते हो भागते हो आपको दौड़ा रहे हैं भाग रहे सब कुछ होता है स्वप्न में पार आर्थिक व्यवहार कर लेते हो उसको कि उसी प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण से भेद रूप द्वैत जो है ना ये भी केवल कहा जाता ही है ये सब है करके वास्तव में ये दोनों ही द्वैत वस्तु जो उपलब्धि हो चाहे समाचारण हो इन दो हेतुओं के द्वारा उपलब्ध जो द्वित आत्म की जो वस्तु है इसके सदभाव के कारण है नहीं मन उपलब्ध समाचार ये हो द्वैत वस्तु छ तो समाचार अभी दो है तो अभी प्रमाण के अगर परा, हम सिद्ध कर लेते हैं दिन ऐसे ना कहो ऐसे नहीं कर सकते ये अंतिम श्लोक है चौवालीस तक कहा था ना वहाँ पर तैंतीस से शुरू किए थे साढ़े चौबीस से आरंभ किया और बत्तीस तक लाए मूल सूत्रवत कथन किया उसका विस्तार समझाने के लिए तैंतीस ऐसी चौवालीस तक के बारह श्लोक लिया पहले साढ़े श्लोकों के द्वारा सिद्धांत की स्थापना करी और उसका विवेचन विस्तार पर कथन कर रहे हैं ये बारह श्लोकों के द्वारा अब इसके बाद देंगे चक्र। जिसके दृष्टान्तें अलात शांत प्रकरण पड़ा है उस अला दृष्टान देने से पहले दोनों के सेतु के रूप में पूरे सिद्धांत को छोटे से एक कार्यक्रम कह देंगे फिर सब संबंध जोड़ दो दृष्टान्त जात्या आएगा हो न सिद्धांत नहीं।, नहीं हो सकता वो क्यों उपलब्ध हेतु हो आप दिखाएंगे पंचवीत मैंने साढ़े पच्चीसवी कार्य उत्तरवार्ध आरम्भ करके द्वा त्रिशत श्लोक पर्यतम साध सप्त श्लोक निमित्त से निमित्तम इत्यादि से कथन किया गया था उसी को त्रिशत चतच्वांशंत द्वार्लोक प्रपंचित सारी बात नीचे संग्रह कर दिया है कथन में विचार है दोनों हेतु में विचारी है तो कैसे अपने जाना कभी उपलब्य उपलब्य हस्ती हस्तीव हस्त हस्तीव ही माया हस्ती। मय था अविद्याचन हस्ती था उसको भी अब क्या मान रहे हैं नहीं यथार्थ हस्ती है ऐसे मान करके के यथार्थ हाथी है वो ऐसे मान करके के सम्यक प्रकार का आचरण होता है बंधन आरोप आदि हस्ती संबंधी फिर धर्म हीर हस्ती उच्चते बांध रहे हो उस पर चढ़ रहे हो इत्यादि सकल व्यवहारों के द्वारा आप हस्ती है ऐसे शब्द व्यवहार कर रहे हो असन्नति यद्यपि वो है असत्य सत्य के समान अस्थि कर व्यवहार हो रहा है यथा उसी प्रकार से ये जागृतकालीन जगत भी उपलब्धा समाचारात द्वैतम भेद रूपम अस्थि वस्तुते विश्राम नहीं होना चाहिए तथे वो के बाद विश्राम दे दिया ठीक नहीं वो उपलम्बात समाचारात द्वैतम में भेद रूपम जगत इसमें क्या है अस्ति वस्तु होती भी इस क्या अस्थि वस्तुते व्यवहार कर ले रहे हैं तस्मात नोपलम्ब समाचार व्यविचारिक व्यविचारिक हेतु के कारण से उपलम्बर समाचार दोनों के दोनों हेतु द्वैत के वस्तुओं के अस्तित्व स्थापना करने में ये हेतु बन नहीं सकते प्राय संपूर्ण वास्तविक अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से ये जो कुछ भी हो रहा है क्या है जात्याभाव जात्याभापत्या चल फिर रहे तो चला भास है अजाती होते तो हुए जाती उच्च प्रती है ए, क्या है जात्या भाष है अछल होते हुए छल की जो प्रती है वो चला भास है और अवस्थु होते वस्तु की जो प्रती है है इसलिए वास्तव में है क्या फिर अजम अचलम अवस्थुम विज्ञान शांत मध्व अचल और, और अवस्तु रूपा शांत मदि विज्ञान ब्रह्म ही वास्तविक पारमार्थिक जो किम पुनः परमार्थ वस्तु मेरा परमार्थ क्या है ये रात पदा जात्यादि जिसको अधिष्ठान बना करके जिनम असत बुद्धिया हम अनुभव कर रहे हैं जात्यास्पद अधिष्ठानिकाह जा मान भ्रांतया सारी भ्रांतिया जिस अधिष्ठान को लेकर हो रहे हैं वह अधिष्ठान तो परमार्थ होगा वह परमार्थ वस्तु कौन है इत्यता आह बता देखो सुनो अजाति सब दो थी थी। जाति होते हुए भी जाति के समान उत्पत्ति हुए के समान भाषित होने का नाम जात्याभास। जात्यावास देवद हो जाती थी जैसे पुत्र हो जाता हे मेरा बेटा पैदा हो गया उसको मैं नामकरण कर दे रहा हूँ इसका क्या नाम होगा आज इसको देवदत्त रूप उगा इसलिए मेरे को देवदत नाम का बेटा हो गया ऐसा घोषणा कर देता है आदमी व्यवहार धन्यवाद न पुत्र पैदा हुआ न ना उसका नाम है नाम और मिथ्या चला चलन इभा अचल अचल होता हुआ भी चलन के समान क्रियावान के समान बाधित हो रहा है सेव तो गच्छी तो मेरा बच्चा बोलने लग गया के जाने लगा आने लगा है सब होता है वस्ताभाषम वस्तु द्रव्यम धर्मी तत्व भाषा अवस्तु होते भी किसी धर्म वाला विशिष्ट एक धर्म वाला ठंडा वाला गर्म वाला ऐसा होता है ना पानी ऐसे यहाँ पर वाला है दुनिया वाला लोग हैं कहीं वाला है, है।, है। तब तो तक धर्म वाला माना गया नहीं नहीं। बहुत गर्म खोपड़ी वाला है नहीं। तो बड़े गाय आदमी गो खोपड़ी वाला है बड़ा शांत रहता है कई होते है बाहर बड़े शांत होते है और जो है आप कुछ भी बोलो नाराज भी नहीं होगी इन अंदर जो वो राजनीति खेलेंगे बस तुम्हारी दोस्त कल्याण कर बैठे तब तो यही नहीं चलेगा ऐसे ऐसे दुनिया में लोगों के बीच में ज्यादा इस तरह के लोग क्या कर कुछ साधना तो थी जनजनमान में लेकिन वासना कुछ असत वासना उस वासना को भी ओवरटेक नहीं कर पाए हैं लेकिन कुछ साधना के कारण शांति रहते हैं क्रोध ही नहीं होते क्रोध पर विजय हासिल कर लिया है, है या नहीं। लेकिन अभी वो एक ऐसा वृत्ति है ना राजनीति उससे पार नहीं कर पाए जीत रहेंगे पूर्ण रूप इसे कहते हैं वह अच्छा क्रियावा है सब इकट्ठा दिखा दिया जलत पैदा हुआ वह जाता है लंबा चौड़ा है घोरा है इत्यादि परमार्थ दस्तु हजम अचलम अवसुक्त अद्रव्यंशक जाए, अजम, अचलम अवसुतम, अद्रव्यंशक एवं प्रकार विज्ञान किंतक एवं प्रकार इस प्रकार तो? कहते हैं विज्ञान विज्ञप्ति ही वह विज्ञप्ति आता है ब्रह्म शांतम जन्मादित नहीं सब शांत इस सामान्य विशेष न उसमें कोई सामान्य स्वरूप है न कोई उसका विशेष स्वरूप है अतएव इसलिए वो जो आत्मा जो ब्रह्म पिता है, है इस प्रकार से वेदांत का निचोड़ दे दिया इसलिए जितने जात्यवाद है चलावास है वर्षावास है अतएवा एवं न जायते चित्तम एवं धर्म अजा स्मृदा एवं एवं आनंद न पतन देव न चाहे चित्ता इसलिए जो लोग कहते जीव पैदा हुआ बिल्कुल भ्रांति है न तो सब कोई धर्म सुख दुख रोग कोई धर्म तक भी पैदा नहीं हुआ एवं धर्मा न चाहते अजास्मृता फिर भी इन सबको आज करके कहा जाता है एवं धर्मा अजा स्मृता अजय ब्रह्म जीवात्मा को अजन्मा कहा है या जीवा इधर जितने भी जीवात्मा है इन सबको क्या कहता है ये सब अजन्मा ही है एवं विचार अंद ऐसे जानने वाले लोग न कथन देवर ये कभी भ्रांति में पड़ते नहीं है क्योंकि यथात ज्ञान हो गया है एवं द्वारा या निश्चय हो गया है क्या चित्तम नचाय नहीं होता इसलिए एवं धर्म आत्मा जितने जीवात्मा कहे जा रहे हैं वो तो क्या है अजास्मृदा ब्रह्म विद्धि ब्रह्मओं के द्वारा सबको आज ही मान लिया जाता है धर्म भोजन देह में लाभ लायक तत्व उपचार का धर्म भोजन में जब कर दिया देह रूपी उपाधि भेद का अनुसरण करते हुए अद्वैत में ही औपचारिक बहुत का कथन हो रहा है उपचार तो एवं तो इस प्रकार है विज्ञान तो तो तो तो को जात्या अद्वैत आत्मा ही है अयोध्या जानता हुआ व्यक्ति बाह ऐसा व्यक्ति क्या करेगा बायो को बाहत को वो व्यक्ति होता है अध्यय ब्रह्म जानता हुआ व्यक्ति भाई को त्याग दिया मैंने अनाथ पदार्थों की अभिलाषा क्या त्याग दिया है तो पुस्तक मिलेगा ये अभिलाषा नहीं उसको नहीं ये अभिलाषा भी त्याग दिया है अब अभिलाषा त्याग नहीं है तो भागेगा जिसने अभिलाषा को त्याग दिया वही परमात्मा हमारे लिए व्यवस्था करेगा है जो अंतरियाम ईश्वर है हमारे अध्ययन के आवश्यक पदार्थों को वही व्यवस्था करेगा हम जो ही भागे ऐसा दृढ़ निश्चय वाले को सारी व्यवस्था हो जाती है कोई दिक्कत नहीं होता है इसे कहते कि देखो वो भाई त्यागा हुआ पुनः न पदंगी अविद्यागरी पर अविद्या रूपी जो समुद्र में दुगर और डूबता नहीं है तथा को मोह का शोक एक बचता इत्यादि मंद वर्णा अब उसका दृष्टान ला रहे आलाद चक्र को जिसके का नामित्ला प्रकरण का भासम यथा ग्रहण ग्राहका स्पंदित किस प्रकार जलती हुई जो बनती होती है उसको घूमना है घुमाओगे आप घूमता कौन है वो बनती घूम रही है लेकिन आप समझते है आपका गोला का स्थिति है गोलाकार है कई वक्राकार है नहीं वो तो बना देना जो मशाल बोलते हैं भाषा मशाल बनाओ मशाल देगा सीधा, सीधा सीधा, सीधा, सीधा लगता है कहीं वक्र है जैसे आप चला रहे हैं, वैसे वैसे हो रहा है लेकिन वो सब क्या है उसका सीधापन टेढ़ापन गोलपन जो भी आप देख रहे हैं वो सब आभा रिजु वक्राज का आभा ठीक उसी प्रकार से, कहते वो मिसाल या बनेती या लो, वो जो बनाते हैं लोग, चक्राकार बना देते हैं उसमें कूदते हैं, कुत्ता वगैरह सबको कूदवा देते है आदमी भी कूद जाता है सरकार से भी दिखाते हैं, है आप जो है गोला से कपड़ा होता है उसको घुमा दिया पूरा गोल चक्रा जैसे दिखाई देता है उसमें से वो अंदर घुसते हैं चाहे किसी प्रकार का गा ले लो अलग अलग आकार के मिल जाएंगे आपको क्या कोई एक जैसा लेकर के उसको चार तरफ घुमाओ तो हनिकाकार का हो जाएगा तो है तो स्पंदन देखने में दिख रहा का विग्रह स्पंदन अलात में भी स्पन्दन नहीं है वो तो कृप स्पंदन है आरोपित स्पंदन अलात में अलात में आरोपित स्पंदन के द्वारा अलात का रिजवक्रादी दर्शन हो जाता है वह जिस प्रकार आवास है उसी प्रकार से ग्रहण ग्राह्य ग्रह इत्यादि भेद रूप जो प्रती हो रही है आभा ही है और विज्ञान में स्पंद आरोपित स्पंद के कारण विज्ञान तो में स्वता नहीं हो सकता विज्ञान में पहले आपने अविद्या या माया का आरोप करना पड़ेगा फिर उस अविद्या माया के कारण से ही ग्रहण ग्राह ग्राहक का तो जैसे वहां पर भी आभा में तो पहले स्पंद क्रिया का आरोप करना पड़े। पड़ेगा खड़ा रख लो तो कहा फर्क पड़ेगा उसमें कोई अंतर नहीं मरने वाले एक जैसे रहेगा वो आपको क्या पहले उसमें क्रिया का आरोप करते हो उसको हिलाते हो डालते हो कुछ करते हो तब जाकर के उसमें रिजुक्राधि भाव पैदा होने लग जाएंगे जब तक हालात में स्पंद नहीं तब तक भाव ऋजुक नहीं।, नहीं होता तब तक ग्रहण ग्रह का तो लेना ले कार्यिका की वजह से श्लोक की छंद ना बिगड़े ग्राह शब्द नहीं प्रयोग किया लेकिन ग्रहण और ग्राहक का ग्राही विधित हो जाएगा जो कहा गया था विज्ञान मध्यम जात्यासम उसी को विवरण या विभिन्न कार्यक्रम से दृष्टान से भाषिकाथ परमार्थ दर्शन थाता है दृश्यते दर्शन पर अबाता आत्मतकार अबाधित आत्मतः पर पृष्ठ दो सौ अड़तालीस में इस कारिगा का भाष्य कारिगा पीछे छप गया भाष्य और टिप्पण आगे अगला प्रश्न दो सौ में दो नंबर टिपण वापरा पर साम अर्थात अबाजित आदित्व ज्ञान अनुभूतिरित आदित्वानुभूति का इनाम परमादर्शन है प्रपंच नक्षण दृष्टान्त है जिसमे निन्यानवे प्रतिशत बात मिलता जुलता है अद्वैत वेदांत की योग्य मैंने पूरा दृष्टांत कभी शत प्रतिशत हो ही नहीं सकता है की एक अद्वितीय में, में कोई दूसरा है कहाँ की दृष्टान्त बनाओगे इसलिए कहना पड़ता है निन्यानवे प्रतिशत घुटता है मामला कैसे तो है वह वही करा है यथा ही लोग प्रकार आभान ऋजुव आदि विभिन्न प्रकार की जो आभा है वो अलापंदन से हो गया मैंने अलात में जो लगा रखा है जो उल्का आग का गोला उसका स्पंदन से उसका चलन से आपको भाषित हो रहा है तथा तो ग्रहण ग्रह का आभासम ग्रहण ग्राहयी विषय आभास विषय और विषय रूपी जो भान है यह भी अला चक्र के स्पंद के सदृश ही है आभास मात्र ही है किसका ही आभास है कभी विज्ञान स्पंदित हम ऐसा विज्ञान स्पंद नहीं है जैसे अलाज स्पंदन को रिजुव रूप में देखते हो या स्पंदन को आप यहाँ ग्रहण आदि भावे देखते है स्पंदितम युवा विज्ञान में कहा स्पन्दन आ गया कपंदितम भाषिका स्पष्ट कर दिया स्पंदन के समान है वास्तव स्पंदन नहीं हो सकता क्या है वो युवा युवक के द्वारा क्या कहना चाहते हो आप? कद अविद्या अविद्या अविद्या के द्वारा यहाँ पर ग्रहण कराया, ग्रह का आवास हो रहा है विषय विषयी भाव जो आप अनुभव कर वो अविद्या के कारण ऐसी हो रहा है नहीं अचल विज्ञान स्पंदन अस्ती अचल विज्ञान स्वरूप का स्पंदन नहीं हो सकता अज अचलम उत्तम पहले बोल चुके हैं ये अज अचल है जहाँ जाति रूपा है ये पहले ही कारिका में आ जा चुका है में कहा था हाँ चला पैंतालीसवीं में मतम विज्ञान शांत मध्यम पैंतालीस पैतालीसवी कारिका में कहा अजाचलमती ही उत्तम कहते है कि भाई यदि ऐसा है तो कोई ऐसा भी अवस्था है क्या जिसमें ये कुछ न दिखाई देते हाँ जैसे उस हालात में स्पंदन को रोक दो हिलावत उस हालात को तो क्या होगा तो? तो भाव मिलेगा एक स्वरूप आकार रहेगा तो ही करे अस्पंद मानम आलादम यथा अस्पंद विज्ञानम अनाभाम विज्ञान भी उसी प्रकार है जिस प्रकार से आलात है जब आराध में किसी प्रकार का स्पंदन ना हो तो किसी प्रकार का आभा नहीं रहता है आभास की जन्यता से रहित होने से वो अज के समान हो जाता है आराध को रिजु वक्रादी जो उत्पन्न हुआ है उसकी दृष्टि से अज का आ जाएगा ऋजुव वक्रादी भाव उत्पन्न है कहा हलात में अब स्पंदन दाव में से रिजु वक्रादी भाव नहीं रहा तो उस स्थिति को क्या कहेंगे सलात में अजस्थिति कहेंगे अब किस रूप में है रूप में है क्योंकि उसमें कुछ भी जन्य नहीं है इस समय वक्रद कोई भी भाव में नहीं आया इसलिए सलात में अजस्थिति उसी प्रकार विज्ञान में भी कहना है तो ये वास्तव में न विज्ञान अजय न जय जी नहीं अज भी नहीं कुछ भी नहीं वो शून्य ये भी नहीं आनंद रूप लेकिन उसके लिए लेकिन अवस्था को लेकर के हम जाए अविद्या अवश्य जगत की अनुभूति कर रहे हैं तो दृष्टियां हमें कहना पड़ता है ब्रह्म को अजो अस्पन्दमान विज्ञानम इसी प्रकार से अविद्या आरोप विशिष्ट होकर कोई कार्य जवाब का अनुभव में नहीं आ रहा होगा तब ये विज्ञान कैसा है अनाभा हम अजम तथा सर्वाभा रहित होने से अनाभा है और साथ साथ अजम तथा किसी प्रकार जन्य कार्य से, से रहित है अर्थात अविद्या के निवृत्त हो जाने से ही स्पंदम रह आभाष रहित हो गया तो विज्ञान को आज कहा जाएगा भाषिकारान स्पंदन वर्जित स्पंदन रह वही जो अलात चक्र था उसको स्पंद काल में जो ऋद्वाद्याण प्रतीत था वही अलात जब स्पंद रहित काल में कैसा प्रतीत हो रहा है तो कहते हैं अजायानम उस समय किसी भी प्रकार का भाव उत्पत्ति नहीं है रिज्जा अप्रतिमान होने से तद आकार अजायमान उस आकार दृष्टिया कहा जाएगा कि यह जौरा जैसा है अजायमान स्थिति में है तेनाचा आकारेण अजाय तदाकरेण अप्रतिमान विद्यार क्योंकि पहले वही स्पंद के कारण से ही वह अला विभिन्न प्रकार के आकार से जायमान था और विभिन्न प्रकार से आकारों से जायमान न होने से उस अला को हम क्या कहते हैं अज कहेंगे यथा जिस प्रकार है ये हो गया तथा अविद्यास्पंद मानम अविद्योपर परमे अविद्या उपर में अस्पंद अविद्या के द्वारा पहले स्पंदन होता था विवर्तमान स्पंदमान विज्ञान तो में स्पंदन का मतलब क्रिया नहीं विज्ञान के अंदर तो विवर्तवाद है, इसलिए विज्ञान आत्मा विवर्त होकर के जगत रूपेण हमें प्रतीत हो रहा था और अब अविद्या के उपरा हो जाने से स्पंदन नहीं है अर्थात क्या विज्ञान का विवर्त नहीं है विज्ञान जो जगत रूपेण विवर्त और भाषित नहीं होता है कुछ अवस्था को कहते हैं अविद्या को उपरा या अस्पंदनम अस्पंदमानम उसी को अस्पंद मानम का भाषिक स्पष्ट करते इसलिए व्याख्या करने से पहले अविद्या तो स्पंद मानम स्पंद जो हो रहा था विवर्त जो होगा विज्ञान वो तो क्यों हुआ था अविद्या के कारण से विवर्त रूपे न प्रतीत हुआ था तो अविद्या को अब अविद्या के ऊपरम हो जाए तो क्या होगा अस्पंद मानम अर्थ तो विवर्त होकर प्रतीत नहीं होगा जात्या करनाभाम इसलिए जन्म स्थिति प्रलय आदि रूपे इस जगत का आभाष नहीं होगा अर्थात विवर्त रूप जगत की प्रतीति ही नहीं रह जाएगी तो अचलम भविष्य में आत्मा अज और अचल हो जाएगा और विपष्ट करते मान लो दिखाए तो दिया था ना जो तो अपने मान लिया अविद्या के द्वारा विवर्त हो करके विज्ञान ही जगत रूपेण प्रतीत हुआ था और अविद्या को प्राम होने ऐसी वह विव्रत समाप्त हो गया आवास निवृत्त हो गए और अब अज और अचल रूप में प्रदीत हो रहा है अनुभूति में आ गया लेकिन वो जो पहले जगत प्रतीत हुआ था ये ऋजुव जो प्रतीत हुए थे वो कहाँ गए गए कहा तो कहेंगे वो होते तो कहीं जाते जो वस्तु है तो वही न कहीं न कहीं प्रवेश करेगा आप एक वस्तु अपने आप को मानते है कभी तो इस कमरे में प्रवेश कर रहे हैं मैं कौन प्रवेश कर रहा है ऋजिव्रा वास्तव में कोई वस्तु होते अलात से भिन्न तो हम कह सकते थे वो अलाप से अब निकल गए अलात में थे यहाँ से निकल के वहाँ चले गए आपको कहा जाता आप इस कमरे में हैं, अब यहाँ से में वापस चले जाएंगे क्यों आप इस कमरे से भिन्न एक वस्तु हैं, कि नहीं है आप कमरे से भिन्न एक वस्तु है अत्यो आप इसे प्रवेश कर रहे और यहाँ से निकल के दूसरी जगह जाने की भी व्यवहार होता है लेकिन जो वस्तु जिससे भिन्न नहीं है केवल प्रतीत मात्र था उसका न आना होगा न जाना होगा रज्जु में प्रतीत हुआ जो सर्पन आगमन है न निर्गमन है न कहीं हो जाके लय होएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं कि देखिए है। स्पन्द माने वही न भाषा अन्यतो तो न तो अन्य तस्पन्दात नाला न ना उत्पत्ति न लय दोनों का ही भ्रांति मात्र था के स्पंदन स्पंदन वाले ना होने मात्र से न सोचिए, भाव आया है, वो अन्यत्र से आ गया है ऐसा बात नहीं हो सकता अन्यत्र कहीं से आया नहीं है न अन्य तो भुआ अन्य उत्पन्न होकर आ गया ऐसी बात नहीं सर कहीं पहले पैदा हो गया वो रुजु में आ गया